नमस्कार मैं हूं अभिजीत महाराष्ट्र से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए विशेष हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान दिल्ली राजधानी से और मुझे लगता है कि आप उनको सुनने के बाद बेहद खुश हो जाएंगे तो दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत खुश हूँ <laughs> अच्छा दिनेश जी आप यहाँ ब्रह्म का जो विशेष कॉन्फ्रेंस चल रहा है सिक्योरिटी विंग का उसमें आप आए हैं तो इन तीन दिनों में आपने क्या सीखा थोड़ा सा बताइए हमें हमने इसमें बड़ी शांति के लिए बड़े जो आदमी तनाव में जी रहे हैं उनके लिए तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखे हैं और देख के उनको बड़ा मन खुश हुआ है आगे से भी यही काम ना करेंगे इस वर्ष हमें फिर आगे से बुलाए यहाँ अच्छा कौन सी एक चीज़ जो बहुत आपको अच्छी लगी वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन आपको जो ज्ञान की बात कहते हैं कि ज्ञान सुना आपने तो उसमें से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी जो आजकल लोग तनाव में डिप्रेशन में आ रहे हैं उसके लिए जो प्रोग्राम किया हुआ है तो वो बड़ा अच्छा है अच्छा उसको सुनकर लोगों का बड़ा मन खुश हुआ और बड़ा जो तनाव में है तनाव मुक्त हुए हैं अच्छा अच्छा चलिए दिन जी बहुत ही अच्छा लगा आप तनाव मुक्त वाला जो प्रोग्राम है डिप्रेशन वगैरह जो आज बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है चाहे बच्चे हैं बड़े हैं सबको प्रॉब्लम है, सब है। तो उसके लिए आपने जो सेशन अटेंड किया उस चीज़ से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो आप भी उन चीज़ों को देखकर बेहद आपको जो है प्रभाव हुआ है अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आप करते क्या दिल्ली में सर मेरा पहले तो प्रिंटिंग का काम रहा लेकिन अब मैं जो है बिल्डर्स का काम करता हूँ अच्छा अच्छा वना क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बनाते रहते हैं अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया तो दिल्ली की आबोह हवा कैसी है अभी बस आबो हवा तो इस जैसी तो हो ही नहीं सकती है दिल्ली की तो पोल्यूशन <laughs> की है सर अच्छा अच्छा <laughs> पोल्यूशन की है दिल्ली की तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दिनेश जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे हम हमेशा कहेंगे वो भी लोग जो सुन रहे हैं आए मत्था टेके आशीर्वाद ले अच्छा लगेगा शांति रहेगी मन को बड़ी जो लोग तनाव में जी रहे हैं उनको बड़ी <laughs> शांति मिलेगी जी जी चलिए दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो आप सुन रहे हैं 90.4 चलिए हमारे साथ मुकेश कुमार जी भी उपस्थित हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं मुकेश जी कैसे हैं आप जी मैं एकदम बढ़िया हूँ फर्स्ट क्लास और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए वैसे क्या करते हैं आप जी मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ और आई जी के पी एस का का काम देखता हूँ अच्छा अच्छा फटौदा हाउस नई दिल्ली में पोस्टिंग है मेरा और मैं चाहूँगा कि आज आप ब्रह्म कुमारी इसका जो शिविर है सिक्योरिटी विंग का उसे आपने अटेंड किया है तीन दिन का तो मैं चाहूँगा कि उसमें आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी है क्या फील कर रहे हैं थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए सर अच्छा तो सबसे अच्छा तो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा जी टेंशन को कम करने का आज के जीवन में मतलब तो वैसे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन है तो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है जी, टेंशन जी। को कम करने के लिए वो बहुत अच्छा लगा हमको और हम परिवार के साथ आए हुए हैं सभी को बहुत अच्छा लगा क्या बात है क्या मुकेश जी मैं कि अब आप जैसे कि सर्विस में हैं तो वहाँ पर भी क्या तनाव रहता है तनाव तो यही है कि थोड़ा सा स्टाफ कम होने की वजह से और वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में टेंशन तो रहती है स्टाफ कम है एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बिल्कुल तो इसलिए वजह से रहता है टेंशन तो चलिए अब तक तो टेंशन था आपको भी पता था लेकिन यहाँ आपने अभी वो टेक्निक सीख लिया कि टेंशन मुक्त कैसे रहना है फ्री कैसे रहना है आनंदित कैसे रहना है और अच्छे वर्क को वर्कशिप में यानी आप जो काम करते हैं उसको पूजा की तरह कैसे करें है ना जब आप आनंदित होकर कोई भी एक्शंस करते हो सबके प्रति प्यार बांटते हो तो वो आपका वर्कशिप हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपने ये आर्ट सीखा है तो वहाँ पर जाके अब <laughs> अभी कैसा रहेगा नहीं आपको अगर टेंशन मुक्त होकर काम करेंगे तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा जी, जी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और हम और और भी अच्छा काम करके दिखा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को तो अभी जाने के बाद मैं क्या सोचूं कि आप और भी ज्यादा दूसरे लोगों को भी हम मोटिवेट करेंगे आप भी टेंशन फ्री होके काम करें बिल्कुल और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी जी अच्छा एक जो हम लोग शिविर में बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं हम जी तो मैं चाहूँगा कि कौन सी एक जो ज्ञान के बिंदु है जो आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसी के लिए मेरा जीवन है ज्ञान का दिन तो देखो मैं तो फोकस करूंगा जो मेरे लिए मुझे लगा सबसे अच्छा कि वो जी, जी, टेंशन मुक्त होने वाला वो सबसे बेस्ट लगा मुझे कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में वैसे ही हर इंसान के पास बहुत ज्यादा टेंशन है और यहाँ उसे तो बिल्कुल फ्री कर देते हैं अगर उसको हम ध्यान से एडोप्ट करेंगे चलिए मुकेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाएं आपके विचार सुनकर और मैं चाहूंगा जो पॉजिटिव एनर्जी अभी आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है वो हमेशा रहे ब्लेसड रहे आप और जहाँ भी काम करेंगे इसी तरह खुश हों आप काम करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ आए तो सबका थोड़ा थोड़ा हमें परिचय भी करा दीजिए हाँ, हाँ, बिल्कुल। <laughs> ये मेरी वाइफ अंजू जी नमस्कार नमस्कार अंजू जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको क्या यहाँ शिविर आपने अटेंड किया है तो आपने क्या देखा क्या अच्छा लगा थोड़ा बताइए मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ की जैसे टेंशन भरी लाइफ जो है हम जी रहे हैं पोल्यूशन है और भागा दौड़ी है तो यहाँ पे आके मन को एकदम शांति मिलती है तो जब ये लास्ट टाइम आए थे तो इन्होंने मुझे बताया था कि हम मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो तुम सबको लेके कर जाऊँगा <laughs> तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब प्रोग्राम बनाएंगे <laughs> तो यहाँ से बुलावा आया तो हम लोग आ गए यहाँ पर आ हमें बहुत ही अच्छा लगा जी जी जी क्या की जो बातें हैं वो कौन सी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी एक तो मेडिटेशन है बस मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना था तो यहाँ पे आके थोड़ा करा भी है तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मन को एकदम शांति मिलती है वो करने से जी तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा चलिए अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने अनुभव को साझा करने के लिए ढेर सारी खुशियाँ आपको आई और कौन आए हैं मुकेश जी आपके मेरी बड़ी बेटी है मानसी जी कैसे हैं आप ओम शांति बहुत अच्छी हो चलिए मेरा सवाल तो कॉमन है क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर शिविर अटेंड किया है तो क्या फीलिंग है क्या एक्सपीरियंस है इस पूरे कैंपस को देखकर कर आपका इस कैंपस में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है जो बाहर जैसे हम दिल्ली से आते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर का जो काम होता है उससे बहुत नेगेटिविटी हो जाती है तो वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो हम यहाँ से लेके जाएंगे जी जी जी क्या सीखा आपने और और हमने ये सीखा है कि अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए हाँ शांत मन से अगर हम सोचेंगे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन हमें खुद से ही मिल जाएगा क्या बात है चलिए मानसी जी मैं चाहूँगा कि आप आ, इन फ्यूचर इन, इन सारी चीज़ों को जो सीखा है उसको कैसे प्रैक्टिस में लाते रहेंगे या बीच में छूट जाएगा रहेंगे। अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस में ही रहें ये सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे जी जी जी और कौन आए हैं आपके साथ में छोटी बेटी मान्या है अच्छा अच्छा और इनका प्लस पॉइंट ये भी है कि कल इसका जन्मदिन भी है <laughs> चलिए मान्या बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप मेरा कल बर्थडे है और मेरे को गिफ्ट आज ही मिल गया अच्छा कमाल है आपका भाई। तो भाई तो तो हो तो हो भी होगा तो मैं मैंने ये सीखा। तो मैं स्कूल लाइफ में हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरा स्कूल ओवर हो चुका है मेरे को करना यू पी एस सी है आगे जाके सो दिंग जितने भी मैंने मैं आई एस ऑफिसर्स के तो एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ मेडिटेशन जो कि मैं पहले से मानती आ रही हूँ मैं करती भी हूँ लेकिन उतना मेरे फोकस और कंसंट्रेशन पावर उतनी नहीं है जो मैंने आके यहाँ सीखा और एक चीज़ मैंने यहाँ सीखी है वो मैंने हमेशा मेडिटेशन जो है वो आंख बंद करके ही सीखा है लेकिन <laughs> यहाँ पर जो मेडिटेशन मैंने सीखा है वो कल जो मैंने सेशन लिया था वो आँख खोल के वाला मेडिटेशन उन्होंने सिखाया वो बहुत ही अच्छा था और शायद मैं आगे जा के घर पर वो कंटीन्यू करना चाहूँगी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मानने एक और बात जैसे कि आप जो विशेष रूप से पढ़ाई अभी आपकी पूरी हो चुकी है तो क्या बनना चाहते हैं आप मेरा एम आई ऑफिसर बनने का है अच्छा अच्छा उसके लिए फिर क्या तैयारियां कर रहे हैं आप अभी मेरे को कॉल, कॉलेज, अभी मेरा ट्वेल्थ ओवर हो गई है मेरे को कॉलेज का मतलब कॉलेज देख रही हूँ मेरे को मेरे पसंद का कॉलेज मिल जाए हुँ. फिर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपना तैयारी करना शुरू कर दूंगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए मान्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आई एस ऑफिसर बनने के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं कि आप जल्दी से इन चीज़ों को करें और जो कुछ यहाँ से सीखा है वो चीज़ें आपके पास हमेशा रहे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार आपको हैप्पी बर्थडे चलिए एक बार सभी लोग बोले भाई हैप्पी बर्थडे मान्य को है ना यू Happy birthday to Manya Saal bhar mein sabse pyara hota hai ek din So tu aaye re raha dil tumko aaj ke din I wish you happy happy birthday Happy birthday happy happy birthday to you I wish you happy happy birthday Happy birthday happy birthday, happy birthday to you I wish you happy happy birthday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 नमस्कार आप रेडियो मोदी नाइन एफ एम चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुकेश जी, और जी की से बातें होने के बाद दिल्ली से काफी मेहमान अभी आए हुए हैं और सबसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं तो अभी कमल कुमार जी हमारे साथ हैं है। तो आइए उनकी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं कमल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप नमस्कार मुस्कुराहट ये जो है यही की दिन है मुस्कुराहट यही आ सकती है बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ मैं आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट हूँ अभी डेपोटेशन पे एन में स्कॉडन कमांडर हूँ और और एज़ अ हॉबी मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ मेरे को फेसबुक में या गूगल में देख सकते हैं आर्टिस्ट कमल कुमार तो मेरा दिख जाएगा कमल आर्ट गैलरी बैजनाथ के नाम से फेसबुक में मेरी गैलरी है और ये मेरा बेसिक परिचय <laughs> चलिए कमल कुमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई आप अपना प्रोफेशन के साथ साथ पेंटिंग का भी आपको हॉबी है जो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा हमें तो मैं चाहूँगा कि जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी इसका जो विशेष शिविर आपने अटेंड किया है तो उसमें से क्या सीखा वो बताइए देखिए जैसे हम फोर्थ से हैं तो यहाँ आके एक चीज़ तो हमें कॉमन लगी कि यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो दोनों एक जैसा है साफ सफाई डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ये सारी चीज़ें सेम है और बाकी अगर यहाँ कोई आता है तो अगर वो चार पांच दिन में स्पिरिचुअल नहीं हो पाता है तो कम से कम मेडिटेशन तो पक्का सीख लेगा और अगर वो नहीं करेगा तो कम से कम डिसिप्लिन तो उसमें आ ही जाएगा तो यहाँ पे आएगा जो भी वो अपनी इच्छा इच्छानुसार कुछ ना कुछ तो ले कर जाएगा ये यहाँ की जो है मैंने, मैंने मेरा ओपिनियन है जो यहाँ पर आके सीखा है लोगों लोगों ने Uh, कमल कुमार जी मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली से हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप वहाँ पर सब चीज़ें देख रहे हैं तो वर्तमान समय में दिल्ली में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है <laughs> दिल्ली में सबसे पहले तो हमें पॉल्यूशन कंट्रोल जो है ये इसका बहुत बड़ा इशू है और अभी आप देखेंगे कि कोविड टाइम में अगर हम कुछ दिन के लिए अगर गाड़िया रुक गई थी तो हमें दूर की पहाड़ियां नजर आने लग गई थी मतलब हम समझ सकते हैं और तारे दिखना शुरू हो गए थे लेकिन ऐसे नॉर्मली हम वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जो कि बीमारियों को कर रहा है मैनेजमेंट अच्छा जो, जो है बहुत जरूरी है ट्रैफिक जो है घंटों घंटों दस बारह किलोमीटर के लिए हमें रुकना पड़ता है ये बहुत जरूरी है दो चीजें बिल्कुल बिल्कुल चलिए कमल कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभी काम करना है तो दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल वाला काम करना है और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है इसके लिए बीच में कुछ इवन और हॉट नंबर अभी भी चल रहा है क्या नहीं अभी तो वो बंद है जी आ, लेकिन की... उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज था हाँ, उसमें कुछ दिन के लिए आया था हाँ, वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए था बेसिकली अच्छा, जब पॉल्यूशन हो जाता है हाँ, हाँ, तो फिर अल्टरनेट कर लेते हैं हाँ, जब पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता है फिर उसको कंटिन्यू चल जाता है हाँ, हाँ, हाँ, तो इसमें ऐसा ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है नहीं है अगर कुछ और जो है चीजें बनाई जाए जैसे मेट्रो को एक्सपैंड किया जाए और कोई जैसे मोनो वगैरह इस टाइप का कुछ किया जाए तो शायद या मल्टी लेवल रोड बनाए जाए ब्रिजेज तो इस टाइप का करेंगे तभी कुछ हो पाएगा अच्छा नहीं तो प्रेजेंट सिचुएशन तो बड़ी डिफिकल्ट है आप ऑफिस टाइम में जो ऑफिस पहुँचना टाइम पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है छुट्टी के टाइम पे आप सोच नहीं सकते हो कि हमें कहीं और निकलना है सिर्फ ऑफिस से घर पहुंच पहुँचे तो तो ये भी बड़ी बात है <laughs> कमल कुमार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि मेडिटेशन का जो टूल है इसको आपने अभी प्रैक्टिस तो किया है तो क्या अनुभूति हुआ वो थोड़ा सा बताइए राजयोग से देखिए मेरा करियर अगर मैं फोर्स का लगाऊँ तो लगभग 18 इयर्स का है और उससे पहले मैंने प्राइवेट में किया है अपना और काफ़ी मेहनत करके हमने यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया लेकिन हम देखते हैं कि इस मेहनत में और करियर बनाने में हम अपना शरीर और ये सब जो है इसके बारे में भूल जाते हैं कि हमारा शरीर हमारा फर्स्ट प्रायरिटी है बिल्कुल और हम इसको देख के सिर्फ करियर पे पर फोकस हो जाते हैं बट ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ आके मुझे पता लगता है कि जब मुझे बोला गया कि आप आँखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए और अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है उसको देखिए तो मुझे पता लगा कि उसको देखने में आंखें बंद करके सोचने में डर लगता है कि अंदर बहुत उतल फुतल है और शायद उसके लिए एक लंबा टैनवर लग जाएगा सोचने समझने में कि हमें कैसे शांत करना है और जो यहाँ सीखा है पूरी कोशिश की जाएगी ये एक पूरा कम्बाइंड एफर्ट होगा कि मैं अपनी तरफ से भी करूँ कुछ मेडिटेशन करूँ कुछ स्परिचुअलिटी की तरफ ध्यान दूँ बाकी मेरा वहाँ जो सेंटर होगा लोकल वहाँ ज़रूर मैं हेल्प मांगूँगा उनसे जा जो दीदियाँ होंगी वहाँ पर और शायद चीज़ें आएँगी अच्छी होंगी और उसे हेल्थ जो है मेरे को लगता है वो कंट्रोल है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सालों कुछ सालों में मेरे को मेडिसिन लेने की कई चीज़ों में हेल्प की जरूरत पड़ चुकी है तो शायद लगता है कि अगर मैं इस तरफ जाऊं तो वो छूट जाए छूट जाएंगी चलिए कमल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और ढेर सारी खुशियाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति थैंक यू नमस्कार आप 90.4 एफएम बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप और बताइए आपको क्या हुआ है यहाँ पर आके? मुझे अच्छा मैं बहुत खुश हूँ जहाँ में जिसको ढूंढती थी इधर उधर वो मुझे मिल गया है तो चलिए जो आपकी जो तलाश है वो पूरी हो गयी तो अब आप क्या करने वाले है हाँ जी मैं बस यही मैं एडिटेशन करती हूँ करना चाहती हूँ अच्छे से हमेशा करती रहूँ अमृतवेला बाकी सब जो दिनचर्या है अच्छे से करती रहूँ और बाबा की याद में रहूँ चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ और आपने जिस चीज़ की तलाश थी वो यहाँ आकर आपकी पूरी हो गई तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाए थैंक यू एक मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी जी जो यहाँ पे दीदी हैं, दादिया हैं, जिन्होंने जो इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करती हैं। बिल्कुल मैं वो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ वो एक सत्यता ही देवी स्वरूप है सभी दीदी सभी दादिया बिल्कुल मैं दिल से उनको बहुत मानती हूँ संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो, जो अच्छे थे, भी बहुत अच्छे। <laughs> तो मैं चाहूँगा की तो कुछ अनुभूतियाँ बताइए इस बार आपको कैसा लग रहा है क्या फील हो रहा है हाँ, भाई जी अनुभूति तो बहुत सारी है लेकिन मैं उसमें एक दो बात अनुभूति जरूर एड करना चाहूंगा जी जी कि जो संस्कार जो मिले थे पहले भक्ति के उनसे ये तो था कि परमात्मा है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता जीवन में उसके बिना अंधेरा है तो यहाँ के जो आज से बारह साल पहले एक जो निमित्त हमारी बहन एक बनी हमें यहाँ जी जी जी मधुबन लाने का तो यहाँ के एक तो खुद का परिचय पता चला कि मैं कौन हूँ और दूसरा परिचय पता चला कि मेरा कौन है बिल्कुल बिल्कुल इन दो बातों के बिना ही हमारे जीवन में मैंने आके यहाँ जाना ये दो बातें जिसको पता चल गई समझ लो उसके जीवन से अंधेरा समाप्त हो गया <laughs> चलिए बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि जो व्यक्ति खुद को और खुदा को जान लेता है निश्चित तौर पर उसके जीवन में अंधेरा ख़त्म हो जाता है और वो जीवन को खुशनुमा बना सकता है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप हाँ संदेश के रूप में भाई जी यही कहना चाहेंगे कि जो भी अपने जीवन में समस्याओं का हल है वो आदमी के स्वयं के पास है और वो स्वयं का हल ढूंढने के लिए हम बहुत जगह जाते हैं बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मन में उलझन है जो बीमारियां बैठी हैं उसको अगर सही ठीक करना है पॉल्यूशन बाहर बहुत है लेकिन अंदर के पोल्यूशन का हमें ध्यान नहीं है कि यहाँ कितना पोल्यूशन है बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जैसे यहाँ आने के बाद यानी ब्रह्म कुमार जमाने के बाद जो जीवन में और पोल्यूशन था जो मन था। में जो पोल्यूशन था वो, वो आके यहाँ आकर के उसको कैसे निकाला जाए कैसे अपने जीवन से अंधेरा समाप्त किया जाए वो आ करके यहाँ जानने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वैसे तो भाई जी सब जगह कुछ ना कुछ समझ समझ समझ दी जाती है बिल्कुल लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आपके लाइफ में परिवर्तन आता है, है। सत्य जगह पे सत्य मार्ग पर जाने से ही आपके अंदर की सत्यता बाहर आती है और अंधेरा एक किस्म ऐसी समाप्त हो जाता है पुष्पेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत अच्छा मैसेज आपने कोड किया थैंक यू भाई जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन नाइन पॉइंट फोर एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे दिल्ली के हमारे खूबसूरत अच्छे मेहमानों से आपकी बातें हो रही तो अभी आइए एक ख़ास मेहमान से मुलाकात कराना चाहूँगा कर्नल साहब हमारे साथ हैं तो उनसे भी बातें कर लेते हैं जी कर्नल साहब स्वागत है आपका थैंक यू होम से जी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें मैं आर्मी में एटी में जॉइन किया था एज़ एफेंट और टू थाउजेंड एटीन में मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ इसी बीच में जो आर्मी की सर्विसेज हैं जो हमारा पार्ट ऑफ़ ड्यूटी है वो हमने पूरे कंट्री में चाहे चाइना बॉर्डर है या पाकिस्तान बॉर्डर है या कोई और बॉर्डर है हमने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी इसी बीच में हमें 1999 में कारगिल युद्ध लड़ने का एक अवसर मिला और उसमें हमने बाखूबी से अपने बोफोर्स तो से मैं एक अटल रेजिमेंट का हूँ जिनके पास बोफोर्स तोपे थी उस बोफोर्स तोपो से हमने कारगिल युद्ध में दुश्मन की कमर तोड़ी है, <laughs> मैं वहीं पे घायल भी हुआ हूँ और घायल होने के बाद भी वहीं पे हम लड़ाई करते रहे हैं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कोई भी ऑफिसर या जवान अगर आर्मी ज्वाइन करता है तो उस समय उस... अगर कोई युद्ध हो और उसमें और उसको सबसे बड़ी बात है उसके लिए एक युद्ध सबसे बड़ी बात है और वो युद्ध हमें लड़ने का एक मौका मिला है और उसमें हम ठीक ठाक युद्ध में लड़ाई जीत लड़ाई कर कर क्या बात बहुत बहुत है बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको और इस शुभ अवसर में आपने विजयी बनके अपना जो है पते लहराया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब ब्रह्मा कुमारी का जो शिविर है वो आपने अटेंड किया है तो यहाँ पर क्या सीखा आपने वो थोड़ा सा बताए ब्रह्मा कुमारी में सीखने की चीज़ें हैं वो आप अंदर से इंटरनल क्लीनिंग आपकी आ, करने के लिए सिखाते हैं बिल्कुल हालाँकि अंदर काफ़ी कचड़ा घुसा है धीरे धीरे <laughs> साफ होगा <laughs> इट विल टेक टाइम लेकिन एक चीज जो सर्विसिंग सर्विसेज विंग का है इसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी आपके पुलिस बीएसएफ एस जिनको सीएपीएफ बोलते हैं वो ढूंढ के सभी लोग आए हैं लेकिन सभी इंस्पेक्टर लेवल के इन में ज़्यादा लोग हैं जो कि बीस पच्चीस तीस पैंतीस उस उम्र के हैं हाँ हाँ हा। हमारे जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है मैं आर्मी के बारे में बताऊंगा हमें जो ट्रेनिंग मिलती है जी वो शूट टू किल वो मारने के लिए कि आप में गुस्सा कैसे आए आप गुस्से में कैसे आते हैं और कैसे आप अपने दुश्मन को किल कर सकते हैं अगर आप दुश्मन को किल कर रहे हैं तो वही आपकी जीत है इसी की ट्रेनिंग हमें दी जाती है हम जो भी कोर्स करते हैं इसी के लिए कोर्स करते हैं अपना टेक्निकली आगे बढ़ते हैं लेकिन अल्टीमे अल्टीमेट एम यही होता है कि आप दुश्मन के ऊपर कैसे विजय पाएं चाहे मार के चाहे दूर से तोपों के गोले मार के या हवाई जहाज़ से या नेवी के शिप से आपकी विजय सबसे बड़ी बात है उसके लिए गुस्सा उसके लिए रिवेंच उसके लिए देशभक्ति उसके लिए आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग उसके लिए आपका माइंडसेट उसी टाइप से आर्मी में बनाया जाता है लेकिन यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप शांति से कैसे काम ले सकते हैं आप बिना गुस्से के भी वो काम करा सकते हैं जो कि मेरे लिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों चीज़ों के लिए अगर 50 इयर्स के अब के ल, आर्मी ऑफिसर या जे या जवान यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है लेकिन जो यंग जनरेशन है जो 20-25-30 साल की उनको आप सिखाएंगे आप शांति लो आप ये करो इंटरनल प्रॉब्लम देश में इतनी ज़्यादा हैं इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा वो कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाता है उनके लिए एक तरफ वो सोचते हैं कि भाई हम शांति से कैसे काम लिया जा दूसरी तरफ वो जंगल में नाइट पेट्रोल कर रहा है उसके ऊपर चारों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं तो वो शांति नहीं दिखाएगा कभी भी वो भी उसी हिसाब से दिखाएगा कि अगर ये मेरे को मार रहे हैं और ये हमें बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ये हमारे देश की शांति को भंग कर रहे हैं हम किस हिसाब से इनको बिल्कुल ही खत्म कर दें और जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हमारे देश की जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहेगी आप लोग इंटरनल पीस सिखाते हैं ह्यूमन की हम लोग इंटरनल प्रॉब्लम एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो बिल्कुल ख़त्म करने, करने की कोशिश करते हैं लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम जो हमारे देश को तोड़ सकता है कल हमारे देश के टुकड़े कर सकता है उसको हम कैसे ख़त्म करें यह हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो 45, 50 इयर्स के ऊपर के ऑफिसर जेसीओ, जवान आप उनको लेके आइए लेकिन यंग को अगर आप शांति सिखाएंगे तो शायद ही ये कॉन्ट्राडिक्शन उनके दिमाग में आएगी और दिस नाट ए करेक्ट एज फॉर माय परसेप्शन इज कंसर्म ये मेरा अपना सोच विचार नमस्कार आप सुंदर रेडियम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए बहुत ही अच्छी बात कर्नल जी ने बताया कि क्या कॉन्सेप्ट है एक आर्मी में है तो हमें मारने के लिए जो है तैयारी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हमें एक्सटर्नल पीस या yeah, एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करने के लिए जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आपको पता है आर्मी में जब हम लोग रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें कहाँ रहना है कैसे रहना है इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है और जंगल में भी हमें हमारे पास कुछ नहीं है तो कैसे सर्वाइव करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग हमें मिलती है तो वैसे ही वहाँ पर वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और ब्रह्मा कुमारी इसमें इंटरनल पीस के लिए सिखाया जा रहा है राजयोग जिससे आप जो है मन आपका स्ट्रांग होगा तो आप जो है समृद्ध होंगे शक्तिशाली होंगे और आप अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक तरफ इंटरनल पीस की बात हो रही है एक तरफ एक्सटर्नल एक एक पीस के लिए काम हो रहे हैं और दोनों अगर विजय बनते हैं तो निश्चित तौर पर भारत समृद्ध और विश्वगुरु बनेगा चलिए कर्नल साहब जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्योंकि जनता आपको सुन रही है तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैं सभी अपने भाइयों बहनों माताओं सबसे एक ही गुजारिश करता हूं जी कि जो आपका अंदर की जो शांति है वो बहुत जरूरी है जी आजकल के टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस हर इंसान को है चाहे वो आपका इंटरनेट है या आपको व्हाट्सएप है या आपका मोबाइल है आप खाना <laughs> खा रहे हो आपका चार बारी मोबाइल बीस मैसेज आपके इस ट्वेंटी मिनट्स में ही आपके आ जाएंगे आपको डिस्टर्ब करेंगे मेरा एक ही सभी से गुजारिश है कि जब भी आप कम से कम लंच करते हो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए परिवार में छह मेंबर हैं छह के छह मेंबर मोबाइल पे बैठे हैं घर में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है एक अपने कमरे में है कोई लैपटॉप पे बैठा हुआ है कोई कहीं पे बैठा हुआ है जो एक कोहेसिवनेस है समाज की और एक परिवार की एक परिवार पुराना जो वसुदेव कुटुम्ब वाली बात है जी। वो इस मीडिया ये तो अच्छी बात भी है लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट इतने ज्यादा हैं कि इसने खत्म कर दिया बिल्कुल बिल्कुल आप किसी को आवाज़ भी नहीं लगाते हैं अगर दूसरे कमरे में आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी बेटे की बहू है तो आप मोबाइल पे मैसेज देते हैं कि अभी लंच टाइम है डाइनिंग टेबल पे आ जाओ <laughs> ये जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा कैसे चलेगा जो एक हमारे टाइम में हमारे दादा पड़दादा हमारी दादी हम नाइट में जब छोटे बच्चे होते थे इवन जब मैं ऑफिसर बनाया जब कैप्टन जब मैं छुट्टी आता था मैं रात को अपने ग्रैंड मदर के पाओ को दबा के दस मिनट के लिए उसके बाद मैं सोता था वो एक हमारा संस्कार हमारी जिंदगी में था लेकिन अभी अगर मैं एक्सपेक्ट करूं मेरा बेटा भी एक आर्मी में मेजर है कि वो मेरे पाओ दबा के सो जाए तो देट विल नॉट बी करेक्ट ऑन माई पार्ट बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पे आके दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इक्वली गुड एज ए कंटोनमेंट जैसे आर्मी के कैंट साफ सुथरे हरे भरे पेड़ पौधे सिस्टम इज बेटर देन आर्मी किसी को पता भी नहीं लग रहा कि खाना कब आ रहा है कैसे आ रहा है सब लोग <laughs> <laughs> वॉलेंटरी वो, काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आर्मी में तो ऑर्डर से काम की होता है कि आप ऑर्डर देते हो काम हो जाता है यहाँ पे किसी को कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है Automatically Automate people are coming time. all over the country रला से कोई नॉर्थ इंडिया <laughs> से कोई, कोई जम्मू से और सबको अपना खाना time अपने pe, शुक्रिया कर्नल साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करूंगा आपको सुनकर लोगों को जरूर प्रेरणा मिल रहा होगा कि हमें भी एक बार माउंट आबू शांतिवन आना चाहिए और यहाँ का जो पीस है यहाँ का जो क्लीनलीनेस है यहाँ का जो ज्ञान है उसका आनंद लेना चाहिए यानी शुभ आशाओं के साथ थैंक यू सो मच कर्नल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियाँ आपको थैंक यू ओम शांति ओम शांति आइए आगे बढ़ते हैं और कर्नल साहब के बाद अभी विमला दीदी जो खास इन सभी के गाइड हैं जिन्होंने भी अभी हमारे साथ बातचीत किया इन सारे मेहमानों को लेकर आई हैं जी विमला बहन बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू ओम शांति ओम शांति जी बताइए आप कैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं मैं दिल्ली उत्तम नगर के ओम विहार क्षेत्र में सेवा स्थान की संचालिका हूँ सेवा स्थान चलता है और मैंने 25 इयर्स आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया है और वहीं से ही हम लंच टाइम को पूरा यूटिलाइज करते थे लंच टाइम में हमने कश्मीर हाउस में मेडिटेशन uh, कम से कम uh, 60 लोगों को सिखाया है मोर देन 60 लोगों को जिसमें साइंटिस्ट ए बी सी डी भी थे डायरेक्टर्स लेवल भी था और uh, बाकी स्टाफ लेवल भी था सभी को हमने कोशिश किया अप्रोच करने की और ना केवल कश्मीर हाउस में ही सिखाया बल्कि इसके साथ साथ हमने सेना भवन को भी कवर किया डीआरडीओ को भी कवर किया नॉर्थ ब्लॉक ए ब्लॉक को, को भी कवर किया और हमने रेल भवन को भी कवर किया और रेड क्रॉस सोसाइटी को भी कवर हुँ, किया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी कवर किया और बड़ोदा हाउस को भी कवर किया सभी जगह हमने लंच में ये क्लासेस शुरू करवा दी मेडिटेशन की और हमने किसी के ऑफिस टाइम को इफेक्ट नहीं किया बिल्कुल हमने लक्ष्य रखा कि आप जो लंच एक घंटा में करते हैं आपका एक घंटे का लंच है तो आप 15 मिनट लंच में लगाइए और बाकी 45 फाइव मिनट्स को मेडिटेशन में यूज़ कीजिए जिससे आपका सेकेंड हाफ का आउटपुट जो है अच्छा होगा आपका जो सीनियर बॉस है वो आपसे बहुत खुश रहेगा <laughs> और आज भी बड़ौदा हाउस में क्लास चल रही है रेल भवन में क्लास चल रही है और कश्मीर हाउस में आज भी क्लास चल रही है लेकिन चूंकि मैंने वहाँ से प्रीमेचोर रिटायरमेंट ले लिया है तो क्लास में संख्या का बहुत फ़र्क पड़ गया है कहीं आधी हो गई है कहीं चौथाई हो गई है लेकिन फ़र्क पड़ा है अभी भी मैं बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलता है एक महीने में तीन महीने में ज़रूर एक विज़िट करती हूँ यहाँ माउंट आबू आने से पहले राखी से अब तक मैं दो विजिट बड़ौदा हाउस में करके आई हूँ अच्छा। और राखी से पहले मैंने एक विजिट कश्मीर हाउस में भी किया है बहुत बढ़िया तो जैसे टाइम मिलता है मैं अभी भी वहाँ कॉन्टेक्ट बना के रखती हूँ बहुत सुंदर चलिए विमला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करेंगे सारी जनता के लिए हाँ मैं अभी यही कहूँगी कि आज मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेडिटेशन के बिना पीसफुल रह सके बिल्कुल तो हर इंसान को मेडिटेशन के लिए वक्त निकालना चाहिए मेजोरिटी लोगों का क्वेश्चन होता है जवाब होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है <laughs> टाइम हमारा किल हो रहा है सफल नहीं हो रहा है सक्सेस नहीं हो रहा है तो यहाँ हम ये यह सीखते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे सफल करें अर्थात 24 आवर्स के दिन को हम 36 सिक्स आवर का दिन कैसे बना सकें वो टेक्निक हम यहाँ सीखते हैं प्लस घर परिवार में रहते हुए हम टेंशन फ्री कैसे रहें ऑफिस में रहते हुए हम कुलीग्स के साथ कैसे बना के रखें घर में रहते हुए हमारी हारमोनी कैसे रहे वो सब हम यहाँ सीखते हैं और सिखाते हैं यही वजह है जो एक बार इस संस्था में आ जाता है और इस ज्ञान की ई में उतरता है तो कभी छोड़ता नहीं hmm. छोड़ते वो लोग हैं जो इस ज्ञान की गहराई में नहीं, नहीं उतरते हैं।, हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को नहीं करते हैं Bilk. अभी अभी मैंने एक प्रश्न सुना और प्रश्न का उत्तर मैंने सुना कि कर्नल्स उदय सिंह जी का ये एक छोटी सी कंप्लेंट थी कि इसमें जो है सभी यूथ को ज्यादा बुलाया गया है और सीनियर ऑफिसर्स को नहीं बुलाया गया है तो मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि 25 फाइव टू फोर्टी एज के जो फोर्सेज के जो भी ज़्यादा सोल्जर्स या इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं हमारा लक्ष्य केवल उनको बुलाना नहीं है बल्कि हम सभी फोर्सेज के अधिकारी गणों को लेटर देते हैं मतलब हर फोर्स के डी को लेटर देते हैं कि आप नॉमिनेट कीजिए और खुद भी आइए अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के ऑफिसर्स को या जे का ओ को या ओ को भेजते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग जे को ज़्यादा प्रेफरेंस करके बेचते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये सुधरेंगे तो काम आउटपुट अच्छा हो जाएगा <laughs> इसलिए वो उनको ज़्यादा बेचते हैं और खुद कमाते हैं लेकिन जब खुद आ जाते हैं तो उनकी ये अप्रोच रहती है कि अगली बार हमारी फैमिली को भी बुलाना और अगली बार क्या अब हमें हर तीन महीने में बुलाते रहकर ताकि हम पीसफुल रह सकें तो अभी भी इस सिक्योरिटी सर्विस विंग के कार्यक्रम में मोर uh, देन 160 ऑफिसर्स आए हैं अधिकारीगण आए हैं और थ्री अराउंड थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी के करीब जेसीओस uh, और ओ आए हैं और uh, किस एज के आए हैं वो तो डीजी पे डिपेंड करता है वो किसको भेजता है <laughs> और हमने देखा डीजी भी खुद कम डिसाइड लेते हैं वो तो केवल संख्या देते हैं कि इतनी संख्या हमारे यहाँ से नॉमिनेट हो रही है और जो वॉलन्ट्री जाना चाहे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए और ये अच्छी बात है वॉलन्ट्री वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो वो दिल से आते हैं दिल से करते हैं लेकिन जहाँ वॉलन्ट्री नहीं होगा ऑर्डर होगा तो आएँगे फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएँगे तो ये एक्सपीरियंस करते हैं जो दिल से आते हैं जी, जी, जी. तो अभी तो सभी एज वालों को जरूरत है चाहे कोई किसी भी एज का हो विमला दीदी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और अच्छा संदेश भी आपने दिया और कर्नल उदय सिंह की बात को भी आपने बहुत ही अच्छा महत्व देते हुए उनको क्लियर किया थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने दिल्ली के आए हुए मेहमानों से बातें की विशेष मुलाकात की आशा करूँगा कि आपको सबसे मिलकर सबकी बातें सुनकर बेहद खुशी रही हो रही होगी मैं चाहूँगा कि इस खुशी को अपने पास मत रखिए बांटिए बांटने से बढ़ जाएगा तो इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ इन्हीं दुआओं के साथ फिर एक बार ढेर सारी खुशियाँ मेरी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फॉर अफ एम सुनते रहो मुस्करो